भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथकोनशोध्याय पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन श्रीशु कुच पुरुषे वर्षे भगवत आदिपुर लक्ष्मणग्रज शेताम राम्चरण तो सनकर्षाभि परम भागवत हनुमान स कि आवितम भक्तिस्ते श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन किम पुरुषवर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदिपुर सीता सीताहदय अभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्तिभाव से उनकी उपासना करते हैं आष्ट शेडर्वी अनुगीयमान परम कल्याणीम भत्री भगवत कथाम स्वयं खेदम गायती वहां अन्य गंधर्वों के सहित अष्टेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याण में गुणगाथा गाते रहते हैं श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासीतलोकाय नमः नम साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषा महाराजा नम हम ओंकार स्वरूप बवित्रकीर्ति भगवान श्रीराम को नमस्कार करते हैं आप में सतपुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है आप बड़े ही संयत चित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है यत्यशुद्धानुभव मात्रेकते गुणव्यवस्थम प्रत्यप्रशांतम सुधियों भगवान अब स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप कार्यूप जागरादादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है मैं आपकी शरण में हूं मर्तावतारिक्षण प्रभो आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है न वयस आत्मा आत्मवता सप्तृक्यां भगवान वासुदेव स्त्री कृतम कमलम अश्नवीत न लक्ष्मण चापि विहात मरहते। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रीतम भगवान वासुदेव हैं त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं कुट नोट पहला यह शंका होती है कि भगवान तो सभी के आत्मा है फिर यहाँ उन्हें आत्मवान धीर पुरुषों के ही आत्मा क्यों बताया गया इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मा रूप से अनुभव करते हैं अन्य पुरुष नहीं श्रुति में जहाँ कहीं साक्षात्कार की बात आई है वही आत्मवेत्ता के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है जैसे कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ना सुसरुम धीरा इत्यादि इसीलिए यहाँ भी भगवान को आत्मवान या धीर पुरुष का आत्मा बताया है दूसरा एक बार भगवान श्री राम एकांत में एक देवदूत से बात कर रहे थे उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे और भगवान की आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथ से मारा जाएगा इतने में ही दुर्वासा मुनि चले आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने आने की सूचना देने के लिए भीतर जाने को विवश किया इससे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए तब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण न लेकर उन्हें त्याग देना चाहिए क्योंकि अपने प्रियजन का त्याग मृत्यु मृत्युदंड के समान ही है इसी से भगवान ने उन्हें त्याग दिया न जन्मो न महतो न सौ न वांग न बुद्धे नो सहेतु तो आपकी ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म सुंदरता वाक्चातुरी बुद्धि और श्रेष्ठ योनि इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता जब आप दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है सुरो असुरो नरह सर्वात्मना भजे तरा मम मनुजा कृतिम हरिम या उत्तरासल कौसला देवता असुर वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो उसे सब प्रकार से श्रीराम रूप आपका ही भजन करना चाहिए क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं आप ऐसे आश्रित वसल हैं कि जब स्वयं धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशलवासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे भारिवर्षे भगवरनायणाख्य आकल्पात धर्म ज्ञान वैराग्योपरमात्मोपलनमग्रहायावता मनोकंपया तपो व्यक्तगति भारतवर्ष में भी रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है तम भगवन्नारदो वर्णाश्रमवती भीर्भारत भी प्रजा भी भगवत् प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांच रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं ओम नमो भगवते उपसमशीलायो परंताय नमो किंचन विय ऋषि ऋषभाय नर नारायणा परमहस परम गुर आत्माधि नमो नम इंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामो के अधीश्वर हैं उन्हें बार बार नमस्कार है गायत्री चेदम न हन्यते तस्मै करता यह यगाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती उन अमंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है इदं भी योगेश्वर योग नयुणमण्यगर्भो भगवा जगात यदंत काले तय निर्गुणे मनोभक्त्या दुष्कल योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्तिपूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे यथे ही कामी कम कामलम पटे तो सुधारे सुधने सु चिंतन संकेत विद्वान कुकल्याद यस्तस्य और और भोगों के लालची मूर्ख पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री धन की चिंता करके से डरते हैं उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है तभु तम कुकुलेवरा तन्मायाहम ममताज मदेना सुदुर्भिदागम तय नाव अथ अथोक्ष अथ अथोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए जिससे कि प्रभो इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्भेद्य अहमता ममता हम तुरंत काट काड्डा भारतेप्यस्से सहितैला सी बहो मलो मंगलप्रस्थ मैनाक्रिकूट ऋषभकुटकोल सह्यो देविरी ऋषमूख श्रीशैलो वेंकटो महेंद्रो वारीधारो विध्य सुक्तिमाख्यगिरी वार्त्रो द्रोण चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतक बकुभलो गोका मुख इंद्रकील कामगिरी शत सहस्रैलास्ते प्रभु नदा नद्य राजन इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं जैसे मलय मंगलप्रस्थ मैनाक त्रिकूट ऋषभ उटल कोल्लक सह्य देवगिरि ऋषिमुख श्रीशैल वेंकट महेंद्र विंध्य शुक्तिमान पारिया चित्रकूट गोवर्धन रैवतक नील गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरि आदि इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत, पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं भारतीय प्रजा न उनंती नाम आत्मना चोपस्पन्ती ये नदियाँ अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है चंद्रवसा ताम्रपर्णि अवोटोदाम बैसी कावेरी बेड़ी पैसुनी सर्करा भरता तुंगभद्रा कृष्णावेण्याम भीमरथी गोदावरी निर्विध्याम पयोस्नीतापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्म चर्मणवतीुरंध शोणश नदौ महानदी वेदास्वती ऋषिकु्यामा कौशिकी मंदकनी यमुना सरस्वती दशदती गोमती सर्युरोधस्वती सप्तवतीसोमा शतद्रुश्चंद्रभागा मरुबृा वितस्ता अक्षनी विश्वती महानद्य उनमें से मुख्य मुख्य नदियाँ ये हैं चंद्रवशा ताम्रपर्णी अबटोदा कृतमाला बहायसी कावेरी वेणी पयशनी सर्करावरता तुंगभद्रा कृष्णा वेल्या, भीमरथी गोदावरी निर्विध्या, पयोशनी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चरमनवती सिंधु अंध और सोन नाम के नद महानदी वेद स्मृति रिसकुल् श्यामा कौशिकी मंदाकनी यमुना सरस्वती दिशद गोमती सरयु रोधस्वती सप्तवती सुषोमा चंद्रभागा मरुदृधा वितस्ता अक्षनी और विश्वा अस्मसे पुरुषे लब्धज शुक्ल लोहित कृष्णवर्णेन स्वरबेन कर्मण दिव्यमुसंहारक गोम बहुआयात्म आनपुर सर्वेश अपवर्गचा इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार के दिव्य मानुष और नार की प्राप्त होती हैं क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती हैं इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है यो सौ भगवती सर्वभूतात्मे निरुक्तें अनिल परमात्मिवास देवेन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण नानागति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारे नदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग प्रख्यित भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनी निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्तिभाव ही यह मोक्षप्रद है यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्यारूप हृदय की गंथी कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है एत तेव ही हि देवा गायती अहो अमी सां कि मु कार्यशोभनम प्रसन्न याम विदुतः स्वयं हरि यमलब्धम ऋषु मुकुंदसे बहुपैकम स्न देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं आहा जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गए हैं इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं नुभि तपोव्रत दानादिवाद्विजय फलगुना नायत्र नारायण पद पंकज प्रमुष्टाती प्रमुषाति स्वात हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दानादि करके जो यह तुक्ष स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है इससे क्या लाभ है यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छीन जाती है अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं कल्पायुषाम जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम स्वर्ग तो क्या के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है किंतु से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है उन ब्रह्मलोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्द शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय फल प्राप्त कर सकता है न नृकुंठ कथा सुधा पघाम न साधव भागवता नज्ञेशोसवाह सुकोपि नई साम जहां भगवत कथा की अमृतमय सरिता नहीं बहती जहां उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते और जहाँ नृत्य गीतादि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए प्राप्त अनुझाति चा जंतवो ज्ञान क्रियाद्य कलापसान न वहतेरन्न पुनर्भवाय ते भोजो वनौका युजहांत जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की भांसी से छूटकर भी फला फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं यही श्रद्धा भागसो हवि निरूपत मिष्ट वस्तु एक मुदा गृहनाथ पूर्ण स्वयं आशुषा प्रभुः अहो इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये जग में भिन्न भिन्न देवताओं दे के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं सत्यम दिशत्यर्थित नैवाता भजताम अनिक्षता इच्छा पिधान निजपाद पल्लव यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती है इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं यद्यत्र न वर्षे हरिद्धता अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन मनुष्य जन्म मिले क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं श्री शुकवाचन जंबो दीप से च राजन उपदीपान दिशंती सगरात्म जय रान इमाम महिम पर भी रूप कल्पितान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था उसे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही आठ उपदित और बन गए ऐसा कुछ लोगों का कथन है तद्यथा स्वर्ण प्रस्थ चंद्र आवर्तनो आवर्सनो रमणको मंदहरिण पांचजन्य सिंह लंकेती वे स्वर्णप्रस्थ चंद्रमुख आवर्तन रमणक मंदरहरिण पांचजन्य सिंघल और लंका है एवं तो भारतोत्तम जम्बुद्वीप वर्ष विभाग यथोपदेशम उपवर्णितिन भर श्रेष्ठ इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें यह जंबुदीप के वर्षों का विभाग सुना दिया यही महाप्राणे महापुराणे पारंसा तयतायां पंचम स्कंधे जम्बुधिपुवर्णनम धामकोलशोध्याय